टॉक पिया को खोजन मैं चली नंबर सिक्स दूसरा प्रश्न मैं नहीं जानता कि यहां क्या पाने आया हूं लेकिन कुछ पाने की इच्छा है क्या मिलेगा कृपया बताएं श्रीचंद यदि कुछ पाने यहां आए हो तो गलत जगह आ गए हो यहां तो खोना ही खोना है यहां तो इतना खोना है कि तुम्हारे पास खोने को ही कुछ ना बचे तब जो शेष रह जाएगा जिसे तुम खोना भी चाहो और ना खो सको वही है सत्य वही है तुम्हारा स्वरूप वही है तुम्हारी निजता वही है तुम्हारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा पाने की बात तो अहंकार की बात है पाने की बात तो लोभ की बात है और अक्सर यह हो जाता है संसार में भी हम पाने में लगे रहते हैं धन पाले, पद पाले, फिर धन से उबते पद से उबते आखिर उबना ही पड़ेगा क्योंकि कितना ही पालो धन हाथ कुछ लगता नहीं बस राख लगती है और कितने ही पद पालो हाथ कुछ लगता नहीं जीवन यू व्यर्थ ही बह जाता हुआ दिखाई पड़ने लगता है निरर्थकता गहरी होती जाती है बस इतनी ही बात समझ में आती कि सब दौड़ बेकार थी हम नाहक दौड़े नाहक भागे इस सब समय का हमने व्यर्थ दुरुपयोग कर डाला सदुपयोग हो सकता था यह अवसर बहुमूल्य था और हमने कोणियों के दाम लुटा दिया हीरे थे हमने फेंक डाले हम मूर्छा में सब गमा बैठे सूफी कहानी एक मछुआ सुबह सुबह जल्दी नदी पर पहुंच गया अभी सूरज नहीं निकला था सूरज निकले तो जाल फेंके क्योंकि अभी मछलियां जागी भी नहीं थी और अभी जाल भी फेंके तो कहां फेंके मछलियां दिखाई भी नहीं पड़ती थी तो प्रतीक्षा कर रहा था सूरज उगने की जहां बैठा था वहीं उसे मिल गई एक थैली से उसने थैली खोल के टटोल के देखा कि क्या है देखा कि पत्थर भरे खाली आदमी क्या ना करता है हमारे भीतर ऐसी बेची हम कुछ भी करने लगते वो उठा उठा के एक एक पत्थर उस थैली में से और झील में फेंकने लगा छप चप छपाक की आवाज हो आवाज को वो सुने फिर दूसरा पत्थर निकाले और फेंके सूरज निकलते निकलते थैली में सिर्फ एक पत्थर बचा जब सूरज निकल रहा था उसने आखिरी पत्थर निकाला सूरज की रोशनी में पत्थर दिखाई पड़ा छाती पीट ली वो पत्थर नहीं था हीरा था वो घंटे भर से हीरे फेंक रहा था झील में मगर अब बहुत देर हो चुकी थी अब तो कोई उपाय ना था उन हीरो पाने का झील गहरी थी किस अतल में गिर गए होंगे कहा चले गए होंगे शब्दाओं में फेंक दिए थे उसने अपने हाथ से फेंक दिए थे अंधेरा जो था मूर्छा जो थी ऐसा ही हमारा जीवन है सूफी कहते यूं ही फेंक देते हैं होश आते आते अगर एक आध हीरा भी बच जाए तो बहुत अक्सर तो वो भी नहीं बचता उस कहानी में तो बड़ी दया की है जिसने भी कहानी बनाई होगी कि कम से कम एक हीरा तो बचाया अक्सर तो वो भी नहीं बचता सौभाग्यशाली हो श्रीचंद कि जीवन में और सब व्यर्थ है ये जान के यहां आ गए हो धन पद की दौड़ छूट गई मगर दौड़ नहीं छूटी विषय बदल गए आकांक्षाओं के लेकिन आकांक्षाएं नहीं बदली वही वासना जो धन पाने के लिए थी अब ध्यान पाने के लिए हो जाएगी तो फिर कोई क्रांति घटित हुई ही नहीं क्योंकि सवाल यह नहीं है तुम क्या पाना चाहते हो सवाल यह है कि तुम पाना चाहते हो जब तक पाने की दौड़ है तब तक तुम भ्रांत रहोगे मूर्छित ही रहोगे पाना नहीं है कुछ जो है वो पाया ही हुआ है मिला ही हुआ है एक क्षण को भी तुमने उसे गमाया नहीं जब तक पाने की दौड़ रहेगी तब तक तुम उसे न देख सकोगे जो तुम्हारे भीतर अभी मौजूद है इसी क्षण मौजूद है क्योंकि तुम्हारा मन तो उलझा हुआ है पाने में देखे कौन जागे कौन तुम तो सपने देख रहे हो पाने के पहले धन पाने के देख रहे थे अब ध्यान पाने के देख रहे हो पहले सोचते थे पद मिल जाएगा अब सोचते हो परमात्मा मिल जाएगा पहले सोचते थे सम्मान मिल जाएगा अब सोचते हो समाधि मिल जाएगी मगर आकांक्षा अटकी है कहीं दूर कुछ पाने में चित्त वहां उलझा है तो चित्त यहां कैसे आए तुम दूर दूर भटक रहे हो और ध्यान रखना ध्यान तो और भी दूर का लक्ष्य हो गया धन से भी दूर का धन इतना दूर नहीं है चोरी से भी मिल सकता है पड़ोसी के घर में सेंध मार सकते हो जेब काट सकते हो भीख मांग सकते हो लाटरी खुल सकती रास्ते पे चलते हुए किसी की गिरी हुई थैली मिल सकती संयोग वसात मिल सकता धन इतने दूर नहीं है मगर ध्यान की ना तो चोरी हो सकती ना रास्ते पे पड़ा मिल सकता ना किसी की जेब काट सकते खरीद नहीं सकते भीख नहीं मांग सकते बहुत दूर है सो और उलझन में पड़ जाओगे धन से भी दूर का लक्ष्य अब तो दौड़ो जन्मों जन्म तो भी यह यात्रा पूरी नहीं होगी और इस उलझाव में उसकी तरफ पीठ हो जाएगी जो तुम्हारे भीतर मौजूद है और अभी मौजूद है मेरी सारी देशना यही है कि तुम्हें कुछ पाना नहीं है तुम्हें कुछ खोजना नहीं है तुम्हें कहीं जाना नहीं है तुम जो हो जैसे हो जहां हो वही परमात्मा मौजूद है तुम्हारे भीतर वही धड़क रहा तुम्हारी धड़कनों में वही श्वास ले रहा तुम्हारी श्वासों में वही है तुम्हारा चैतन्य वही तुम्हारे भीतर साक्षी बन के बैठा है इस उदघोषणा का नाम ही मैं ध्यान कहता हूं इस प्रतिविज्ञा का नाम ही समाधि है इस पहचान का नाम लेकिन इस संबंध में भी हमारे पुराने ही धरे फिर से लौट कर हमारी गर्दन पे सवार हो जाते इधर से बचे उधर से फंस जाते और वही लोभ और वही कृपणता मुझसे पूछते हैं कि हम बहुत से सन्यासी यहाँ हैं किसी का पिता बीमार है बुरा है मरने के लिए मरण सही यहाँ पे पड़ा है और सन्यासी मुझे पूछता है कि तीन सप्ताह के लिए जाना पड़ रहा है जाऊं या ना जाऊं जाने में डर लगता है कि कुछ खो ना जाए न जाऊं तो मन में अपराध भाव पैदा होता है कि पिता मर रहे हैं कम से कम मरते वक्त तो उनके पास मौजूद हो जाऊं मैं यहां रोज चीख चीख कर तुमसे कह रहा हूं कि तुम खोना भी चाहो तो उसे नहीं खो सकते कहीं भी चले जाओ तुम नरक में भी चले जाओ तो भी उसे नहीं खो सकते जो खो जाए वह स्वभाव नहीं और जो स्वभाव है वही तो परमात्मा है मगर वो तीन सप्ताह में जाने से डरे हुए कि कहीं कुछ खो ना जाए अभी भाषा वही है वही कृपणता वही कंजूसी मारवाड़ी सेठ धनालाल व्यापार के सिलसिले में एक बार शिमला गए पहाड़ी रास्ता था एक खतरनाक ढलान पर अचानक टैक्सी के ब्रेक खराब हो गए और गाड़ी तीव्र गति से नीचे की ओर लुढ़कने लगी धन्नालाल जोरों से चिल्ला अरे भाई रोको रोको यह क्या कर रहे हो क्या जान ही ले लोगे ड्राइवर ने घबराए हुए उत्तर दिए सेठ जी मैं क्या कर सकता हूं गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए अब गाड़ी का रोकना संभव नहीं भगवान से प्रार्थना करिए वही चाहे तो रोक दे कोई चमत्कार कर दे मैं तो नहीं रोक पा रहा सेठ धन्नालाल बोले अरे मूर्ख टैक्सी रोकने की कौन कह रहा है मगर कम से कम मीटर तो बंद कर ले भले मानुस बेकार में ही किराया बढ़ता जा रहा है ड्राइवर गुस्से में बोला आप कैसी बातें कर रहे हैं श्रीमान टैक्सी गड्ढे में गिरने वाली है और आपको मीटर और भाड़े की पड़ी से का टैक्सी क्या मेरे बाप की है जहां गिरना हो गिरे मुझे क्या ड्राइवर ने का लेकिन मेरे बाप टैक्सी के साथ साथ तो आपका भी खात्मा हो जाएगा शेर ने निश्चिंत से जवाब दिया तू मेरी फिक्र मत कर मेरा तो जीवन बीमा है जो मैं कहता हूँ वह कर पहले इस मीटर को बंद कर वही कृपणता वही कंजूसी वही लोभ वही वासना तुम्हें धर्म के जगत में पकड़ लेगी वही भय वही चिंता वही संताप सिर्फ नाम बदल जाएंगे वही अहंकार वही मेरे तेरे का झगड़ा ये मेरा धर्म ये तेरा धर्म ये हिंदू ये मुसलमान ये ईसाई ये जैन ये बौद्ध ये सब वही के वही झगड़े वही बाजार वही दुकानें मगर नाम अच्छे अच्छे तख्तियां धार्मिक ये मेरा शास्त्र ये तुम्हारा शास्त्र मेरा शास्त्र सही और तुम्हारा गलत मेरे पैगंबर सही और तुम्हारे गलत सब रोग वही का वही है कुछ भेद नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हें यह बात समझ में ना आ जाए कि रोग की जड़ तुम क्या चाहते हो इसमें नहीं है रोग की जड़ तुम चाहते हो इसमें ही है चाह में जड़ है चाह को गिर जाने दो श्रीचंद अब यहां आ गए हो तो ये तो मत पूछो मैं नहीं जानता कि यहां क्या पाने आया हूं लेकिन कुछ पाने की इच्छा है इच्छा है तो फिर तुम चूक जाओगे तो फिर तुम पाने से वंचित रह जाओगे पाना चाहा कि पाने से वंचित रह जाओगे उन्होंने ही पाया है जिन्होंने पाने की इच्छा छोड़ दी ये विरोधाभास तुम्हें लगेगा मगर मजबूरी है ऐसा ही है जीवन का नियम एस धम्मो सनंतनो यही सनातन जीवन का धर्म है कुछ और उपाय नहीं जो बचाएगा वो गमा देगा जो खोने को राजी है वो पालेगा तुम पूछते हो लेकिन कुछ पाने की इच्छा है क्या मिलेगा कृपया बताए यहां तो कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि मैं तो देखता हूं तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारे जीवन के लिए जो भी जरूरी है वह तुम्हें मिला ही हुआ है जन्म के साथ तुम्हारे स्वभाव के साथ तुम्हारे भीतर तुम लाख उपाय करो गमाने के तो गवा नहीं सकते लोग मुझसे पूछते हैं परमात्मा को कैसे खोजें मैं उनसे पूछता हूं तुमने उसे खोया कब तुमने उसे खोया कैसे तुम मुझे यह बता दो कि तुमने खोया कब किस तिथि तारीख में किस स्थान पर किस अक्षांश किस देशांश में किस देश में काबा में कि काशी में कहा खोया कब खोया कैसे खोया अगर तुम मुझे यह बता दो तो फिर मैं तुम्हें यह बता दू कि कहां मिलेगा अगर काशी में खोया हो तो काबा में बेकार खोज रहे हो अगर काबा में खोया हो तो काशी में बेकार खोज रहे हो क्योंकि जहां खोया है वहीं खोजना चाहिए और कब खोया ये भी पक्का होना चाहिए फिर यह भी पक्का पता होना चाहिए कि परमात्मा कोई ऐसा पत्थर जैसी चीज है कि तुमने जहां खोया हो वहीं पड़ा हो अगर दो चार हजार साल पहले खोया हो तो पता नहीं वो भी चलकर कितना आगे बढ़ चुका हो कहां पहुंच चुका हो एक अफीम चीन एक मिठाई की दुकान से मिठाई खरीदी, थी पीनक में था डोल रहा था दुकानदार को रुपया दिया अठन्नी की मिठाई ली थी दुकानदार ने कहा कि भाई मेरे पास आठाने टूटे हुए नहीं है लौटाने को कल सुबह ले लेना और फिमची ने सोचा कि कल सुबह ये बदल जाए क्या भरोसा तो कुछ पक्का कर लू कि बदल ना सके उसने चारों तरफ नजर डाल के पक्का कर लिया ठीक से देख लिया कौन सी दुकान है कहां है क्या है और सोचा कि दुकान देखने से कुछ नहीं होता अरे यार आदमी अगर पक्का बेईमान हो बोर्ड बदल ले ये बोर्ड ही निकाल के रख दे सुबह हम इसी बोर्ड को खोजते फिर हैं। तो उसने देखा एक भैंस दुकान के सामने ही बैठी हुई उसने देखा कि बोर्ड बदल लेगा मगर इसको भी शायद ही याद आए कि सामने भैंस बैठी हुई इसको भगा दे इतना क्या इंतजाम करेगा अफिमची मस्त घर लौट आया दूसरे दिन सुबह पहुंचा दुकान में घुसा और एकदम उसकी गर्दन पकड़ ली दुकानदार की क्या हद हो गई आने के पीछे न केवल तुमने धंधा बदला दुकान भी बदल ली अरे दुकान ही नहीं बदली धंधा ही नहीं बदला जात तक बदल ली कल रात तक हलवाई का काम कर रहे थे आज नाई का काम कर रहे हो शर्म नहीं आती अरे बेसरम अठनी रखनी थी ऐसे मांग लेते तो ऐसे ही दे देता नाई तो बहुत घबराया उसने कहा तू बातें क्या कर रहा है कहां की मिठाई की दुकान मैं जिंदगी भर से नाई हूं जिंदगी भर से यही बाल काटने का धंधा कर रहा हूं उसने कहा तू मुझको धोखा ना दे सकेगा देख लो वो भैंस जहां छोड़ गया था वहीं बैठी तूने सब बदल लिया बोर्ड बदल लिया शकल तक अपनी बदल ली और हद हो गई रात भर में चमत्कार कर दिया तूने एकदम नाई होके बैठा है तुमने कहा खोया परमात्मा कोई पत्थर जैसी चीज है वहीं पड़ा हो और कब खोया मैं पूछता हूं कैसे खोया क्योंकि जब तक इन सब बातों का ठीक उत्तर ना हो तुम्हारे पास तब तक तुम्हारी सब खोज व्यर्थ जाएगी बुद्ध एक दिन सुबह सुबह प्रवचन देने आए और अपने हाथ में एक रूमाल लेके आए लोग बड़े चकित हुए क्योंकि वो कभी रुमाल लेके आते नहीं थे और सामने ही बैठ के उन्होंने प्रवचन देने के पहले रुमाल को हाथ में लटका के ऊपर उठाया लोग तो बहुत चौंके कि आज बात क्या है आज कोई नए ढंग की ही बात दिखता है वो कहेंगे शायद रुमाल में कोई राज कोई रहस्य एकदम सन्नाटा हो गया जो सोए थे वो भी जग गए धर्म सभा में लोग सोते जिनको रात भर नींद नहीं आती उनको भी धर्म सभा में नींद आती धर्म सभा में बड़ा राज है नींद की दवा इससे अच्छी अभी तक कोई चिकित्सक नहीं खोज सके सब चौंक के संभल के बैठ गए सबने अपनी अपनी कुंडली जगा ली सब देखने लगे कि माजरा क्या है आज कोई जादू दिखाने वाले है क्या बात है? और बुद्ध ने उस रूमाल में एक गांठ बांधी दूसरी गांठ बांधी तीसरी बांधी चौथी बांधी पांच गांठें बांधी और फिर भिक्षुओं से पूछा कि भिक्षुओं तुमने देखा मैंने रूमाल में गांठें बांधी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं क्या यह रूमाल वही का वही है जो गांठें बांधने के पहले था अब भी वही का वही है कि बदल गया एक भिक्षु ने कहा आप बड़ी चालबाजी का प्रश्न पूछ रहे हैं अगर हम कहें वही का वही है तो आप कहेंगे पहले गांठें कहां थी हालांकि रुमाल वही का वही है अगर हम कहें बदल गया तो आप कहेंगे क्या खाक बदल गया रे गांठ लगने से क्या बदलता है रुमाल तो वही का वही है आप ऐसी पहली पूछ रहे हैं कि हम को इस तरफ कहें तो फंसे उस तरफ कहें तो फंसे बुधने का तुम चिंता ना करो तुम उत्तर दो जो तुम्हारे अनुभव में आता हो उसने कहा कि एक अर्थ में रुमाल वही है क्योंकि स्वभाव था रूमाल बदला नहीं जैसा था वैसा ही है और एक अर्थ में रुमाल बदल गया क्योंकि तब गांठें नहीं थी अब गांठें बुद्ध ने कहा ठीक तुम्हारा उत्तर स्वीकार करता हूं अब मैं ये गांठें खोलना चाहता हूं देखो क्या मैं ठीक कर रहा हूं गांठें खोलने के लिए जो आयोजन कर रहा हूं और बुद्ध ने रुमाल के दोनों छोर पकड़ के जोर से खींचे गांठें और सिकुड़ के छोटी होने लगी वो भिक्षु चिल्लाया उसने कहा आप ये क्या कर रहे हैं गांठें और मजबूत हो रही तो बुद्ध ने कहा मैं क्या करूं उस भिक्षु ने कहा पहले हमें यह जानना चाहिए कि गांठे आपने लगाई कैसे जब तक यह पता ना हो कि गांठें लगाई कैसे तब तक गांठें कैसे खुलेंगी इसका पता करना असंभव है लेकिन यह मैं देख रहा हूं कि गांठें छोटी होती जा रही बड़ी थी तब तक खुलना आसान था अब और कठिन हो गया सूक्ष्म हो गई श्रीचंद यही मैं तुमसे कहता हूं धन की गांठ मोटी गांठ है स्थूल है धन की चाह स्थूल है सभी को है कोई बड़ी खूबी की बात नहीं ध्यान की चाह गांठ और सूक्ष्म हो गई अब दिखाई भी ना पड़ेगी क्योंकि दौड़ बाहर ना रही भीतर भीतर हो गई बिल्कुल मानसिक हो गई बिल्कुल काल्पनिक हो गई और तुम खींचते जाना है इस गांठ को यह और सूक्ष्म होती जाएगी ये इतनी सूक्ष्म हो जाएगी कि तुम्हें खुद भी दिखाई ना पड़ेगी मगर गांठ खुल नहीं रही गांठ बंध रही तुम और भी ग्रंथियों में पढ़ते जा रहे हो महावीर ने जो जाग गए हैं जो प्रबुद्ध हो गए हैं उनको निर्ग्रंथ कहा है निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी सारी ग्रंथियां खुल गई सारी गांठें खुल गई बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया निर्ग्रंथ जिसमें कोई गांठें ना रही स्वभावता तो तुम वही के वही हो लेकिन कुछ गांठें तुमने बांध ली कुछ लोग स्थूल गांठें बांधे हुए कुछ लोगों ने और भी सूक्ष्म गांठें बांध ली ज्ञान की गांठ बड़ी सूक्ष्म गांठ है बड़ी अकड़ पैदा हो जाती भारी अकड़ पैदा हो जाती राष्ट्र की गांठ बड़ी सूक्ष्म गांठ है धर्म की गांठ बड़ी सूक्ष्म गांठ है बड़ी अकड़ पैदा हो जाती है